देवी भागवत दूसरा स्कंद राजा महावीस और गंगा जी को ब्रह्मा जी का श्राप गण बोले पुण्यात्मा सूर्य जी महातेजस्वी व्यास एवं सत्यवती के जन्म की कथा का आपने वर्णन किया फिर भी हमारा एक प्रश्न तो शेष रह गया जिन्हें आपने व्यास की माता कहा है वे कल्याणी सत्यवती महान धर्मज्ञ राजा संतनु को कैसे प्राप्त हुई सत्यवती निषाद की पुत्री थी वेदभूषा से भी वे अच्छी नहीं थी फिर पूर्ववंशी धर्मात्मा राजा संतुनु ने उन्हें स्वयं कैसे स्वीकार कर लिया राजा संतुनु की पहली स्त्री कौन थी जिससे बुद्धिमान भीष्म जी का जन्म हुआ था तथा भीष्म जी वसु के अंश क्यों कहे जाते हैं यह बताने की कृपा कीजिए सूर्य आपके मुखार से निकल चुका है भीष्मज जी अपार तेजस्वी थे उन्होंने सत्यवती के सूरवीर पुत्र चित्रांगद को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया चित्रांगद के मर जाने पर उसके छोटे भाई सत्यवती कुमार विचित्रवीर को राजा बना दिया राजा संतनों के भीष्म जी बड़े पुत्र थे भीष्म जी का धार्मिक विचार था वे बड़े सुंदर थे उनके रहते छोटा पुत्र गद्दी का अधिकारी बनकर राज्य कैसे करने लगा राजा कोई अनभिज्ञ पुरुष तो थे नहीं विचित्र वीर की मृत्यु हो जाने पर अत्यंत शोकाकुल होकर सत्यवती ने पुत्र वधुओं से क्यों दो गो, गोलक पुत्र उत्पन्न करवाए उन कल्याणी ने भीष्मी को ही राजगद्दी क्यों नहीं सौंप दी वीरवर भीष्म जी के विवाह न करने का क्या कारण है महाभाग आप व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य हैं हमारे संदेह को दूर कर देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है हम सभी अन्य कार्यों का परित्याग करके सुनने की इच्छा से ही इस धर्म क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं सूर्यजी कहते हैं इच्छुआकुवंश में उत्पन्न एक महाभीष नामक राजा विख्यात हो चुके हैं वे बड़े सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती नरेश थे उन्होंने एक हजार अश्वमेध और सौ वाजपेयी यज्ञ करके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया फलस्वरूप वे स्वर्ग के अधिकारी बने एक समय की बात है राजा महाभीष ब्रह्मा जी के भवन पर गए थे प्रजापति ब्रह्मा जी की सेवा में सभी देवता वहाँ पधारे हुए थे लोक पितामह की सेवा में महानदी देवी गंगा भी वहाँ उपस्थित थे बड़े वेग से हवा चली जिससे गंगा जी का वस्त्र इधर उधर खिसक गया उपस्थित सभी देवताओं ने गंगा जी की ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिए किंतु राजा महावीर निर्भीकतापूर्वक उधर ताकते रहे बुद्धिमती गंगा भी उन नरेश की ओर नज़र फैलाए रही दोनों प्रेम पास में बन चुके थे उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया उन्होंने साप दे दिया राजन तू मर्तलोक में जाकर जन्म ले वहाँ जब तू बहुत पुण्य करेगा तब उसके फल स्वरूप फिर तुझे स्वर्ग में रहने की सुविधा मिलेगी राजा की ओर प्रेम पूर्वक देखते रहने के कारण गंगा को भी ब्रह्मा जी ने वैसा ही साप दिया अब वे दोनों उदास होकर ब्रह्मा जी के पास से चल पड़े उस समय महाभीष ने मृत्यल के धर्मात्मा राजाओं के विषय में विचार किया अंत में पूर्वंशी राजा प्रतापी के घर जन्म लेने की बात उन्हें जची इसी समय आठों वसु अपने अपने स्त्रियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए थे उन्हें इच्छानुसार भोगविलास करने की सुविधा प्राप्त थी पृथ्वी आदि आठ वसु थे उनमें देव नामक एक प्रधान वसु था वहाँ देव की स्त्री ने नंदिनी गौ को देखा देखकर उसने अपने पति देव से पूछा यह उत्तम कामधेनु गौ किसकी है देव ने उत्तर दिया सुंदरी यह उत्तम गौ वशिष्ट जी की है स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो यदि उसे इस गाय का दूध पीने का अवसर मिल गया तो वह निश्चय ही दस हजार वर्ष तक जी सकता है और उसकी जवानी सदा स्थिर रह सकती है यह बात सुनकर देव की सुंदरी स्त्री ने कहा मेरी एक सखी मृत्यलोक में रहती है वह राजर्षि उसी नर की पुत्री है वह अनुपम सुंदरी है महाराज आप उसे मेरी सखी के लिए इस पुण्यमयी एवं इच्छानुसार दूध देने वाली नंदनी गौ को बछड़े सहित अपने उत्तम आश्रम पर ले चलिए और जब तक मेरी वह सखी इस गौ का दूध न पी ले तब तक वहीं रखिए ऐसा होने पर वह सखी मानव समाज में प्रथम श्रेणी की होकर रहेगी उसे बुढ़ापा और रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा यद्यपि देव के मन में पाप भावना नहीं थी फिर भी स्त्री की बात सुनकर उसने मनोनिग्रही मुनिवर वशिष्ठ जी का अपमान करके उस नंदिनी गौ को चुरा लिया उस कार्य में पृथु आदि सभी वसु सहायक थे नंदिनी का अपहरण हो जाने के पश्चात महान तपस्वी वशिष्ठ जी फल फूल लेकर अपने आश्रम पर आए आते ही उनकी गौ की ओर दृष्टि गई उन्हें अपने आश्रम पर गाय एवं बछड़ा दोनों ही नहीं दिखाई पड़े वे तेजस्वी बनी गुफाओं और वनों में भी उस गौ को खोजने लगे जब उन्हें कहीं भी गौ ना मिली तब उन्होंने ध्यान लगाकर कर देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि वसुगण मेरा अपमान करके गौ को चुरा ले गए तब वे बोले कि इस अपराध से उन सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा इसमें कुछ भी संशय नहीं है जो स्वयं वशिष्ठ जी ने वसुओं को साप दे दिया यह सुनकर वसुओं का मन खीण हो गया हमें साप हो गया है यह जा जानकर वे ऋषि के पास पहुँचे और मुनि को प्रसन्न करते हुए उनकी सरहण शरण ग्रहण की तब सामने खड़े हुए उन दैनी वसुओं से धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने कहा तुम सब तो एक वर्ष के बाद साप से छूट जाओगे किंतु जिसने मेरी उस प्यारी नंदनी का अपहरण किया है उस द्यो नामक वसु को बहुत दिनों तक मानव जोन में रहना पड़ेगा ग्रस्त हो जाने के पश्चात वसुओं ने देखा नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी रास्ते में जा रही थी साप के कारण गंगा जी का मन भी अत्यंत उदास था वसुओं ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा देवी हम सभी अमृत भोजी देवता मृतलोक में कैसे उत्पन्न होंगे हमें मनुष्यों के उदर में जन्म लेना पड़ेगा यह तो बड़ी चिंता की बात है अतएव सरिताओं में सुप्रसिद्ध गंगा जी आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बनने की कृपा करें कल्याणी संतनु नाम से प्रसिद्ध जो राजस्वी है उन्हें आप पतिदेव बना लें फिर हमें उत्पन्न होते ही आप जल में फेंक दीजिएगा गंगा जी ने स्वीकृति दे दी फिर वे सभी वशुगण अपने अपने लोक को चले गए देवी गंगा भी वहाँ से चल पड़ी उनके मन में बार बार विचार उठ रहा था